तो आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए हमारे साथ रिचा जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनसे हम लोग जानेंगे काम शांति थैंक यू फॉर इन्विटेशन थैंक यू ऋचा जी कैसे है आप अच्छे हैं प्रभु की कृपा से सब ठीक है अच्छा <laughs> मैं चाहूंगा की आप अपने बारे में बताइए जी मेरे परिवार में मेरी एक छोटी बेटी है और मेरे पति हैं जो कि जॉब में हैं और मैं बेसिकली नोएडा से हूँ और मेरा प्रोफेशन टीचिंग है बाकी साथ में थोड़ा कलात्मक दृष्टिकोण भी है तो इसलिए कुछ वेबसाइट्स वगैरह भी बनाती हूँ मतलब कला से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको मैं हैंडल करती हूँ तो अपना बिजनेस भी साथ साथ में करती हूँ बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अवश्यकर्ता हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और कलात्मक जैसे आपने कहा अपने आपको कि जो भी क्रिएटिविटी है जिस तरह के जो डिज़ाइनिंग्स वगैरह की बात आती है या आर्ट की बात आती है तो वो आपको अच्छा लगता है तो किस किस तरह के जो कलाकारी हैं आप करते हैं या आपको पसंद आते हैं उसके बारे में बताएँ बिल्कुल जी चित्रकला में भी मेरा हाथ बहुत अच्छा है मैं आ, अपने आप से भी डिज़ाइंस बना सकती हूं और उसी शायद उसी दृष्टिकोण के चलते डिज़ाइनिंग में मेरा हाथ बहुत अच्छा है और थोड़ा क्रिएटिव थिंकिंग के चलते जैसे होम डिज़ाइनिंग वेबसाइट डिज़ाइनिंग क्योंकि मैंने एमसीए भी किया हुआ है मास्टर्स इन कंप्यूटर एजुकेशन उसके चलते डिज़ाइनिंग में भी मैं वेबसाइट्स वगैरह बनाती हूँ और उसका भी एज अ फ्री बिजनेस है मेरा तो ये जो वेबसाइट का जो बिजनेस है हैसाइट किस तरह से बनाए जाते हैं उसका थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को कुछ पता हो क्योंकि हमारे सभी बिजनर्स जो है खासकर के राजस्थान गुजरात के लोग हैं और विलेजर्स भी हैं उन्हें वेबसाइट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो थो थोड़ा सा उसके इम्पोर्टेंस और वो क्या कर सकते हैं किस तरह की बातें उसमें हैं तो वो थोड़ा सा बताए जी वैसे शायद जब मैं जो मैं बताऊंगी शायद हमारे आपके श्रोताओं को पहले से जानकारी होगी क्योंकि इंटरनेट आज के टाइम में बहुत ही कॉमन चीज़ है <laughs> और लोग गूगल वगैरह पे नॉर्मली जो भी चीज़ समझ नहीं आता तो हम लोग गूगल में ही सर्च करना पसंद करते हैं तो इसी तरीके से बहुत सी वेबसाइट्स होती हैं तो जैसे गूगल वेबसाइट है इसी तरीके से कुछ स्पेशल वेबसाइट्स भी होती हैं बिजनेस की वेबसाइट्स होती हैं या फिर गेमिंग की वेबसाइट्स होती हैं तो डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट उस तरीके की वेबसाइट बनाई जाती है तो हर वेबसाइट का एक लेआउट होता है जैसे कि जब हम घर बनाते हैं या आप समझ लीजिए एक बुक का एग्जांपल लेते हैं तो बुक का एक मेन पेज होता है एक टॉपिक से रिलेटेड बुक होती है इसी तरीके से टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट्स होती हैं जैसे कि हो सकता है कोई नॉलेज से रिलेटेड हो कुछ गेम से किसी फुटबॉल वगैरह या फिर टेनिस वगैरह इससे रिलेटेड या सिर्फ प्लेयर्स से रिलेटेड प्लेयर या फिर uh, uh, कोई भी स्पिरिचुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड वेबसाइट तो ऐसी वेबसाइट्स होती हैं उसका एक मेन पेज होता है और उस मेन पेज पे कुछ लिंक्स होते हैं जिनको क्लिक करके हम नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो एक बुक की तरह ही है बस वो ऑनलाइन है और बुक को आप अपने हाथ में रख के पढ़ सकते हैं <laughs> बट वही है कि आजकल इंटरनेट का जमाना है और सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए बुक खरीदने और ढूंढने का टाइम नहीं है <laughs> तो इंटरनेट की तरफ आज हर इंसान जाता है अच्छा जी एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे इंटरनेट का जो वेबसाइट की बात आपने की जहाँ पर हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी एक क्लिक पे हम लोग मिल जाता है तो अगर कुछ लोग हमारा बिजनेस वेबसाइट्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है किस तरह से करना चाहिए जी वेबसाइट्स का बेसिक यही है कि एक कोर्स होता है वेबसाइट्स का जिसको हम वेब डिजाइनिंग कहते हैं तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग की तो आप बहुत इजीली वेबसाइट बना सकते हैं जैसे उसके लिए कुछ प्रोग्राम्स होते हैं एच सी सी प्लस प्लस ये प्रोग्राम्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं जिसे बुक का पेज होता है उस बुक के पेज को आप समझ लीजिए इंटर में इंटरनेट में वेबसाइट का एक पेज है उस पेज को बनाने के लिए इन सब की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए कोर्स होता है तो वो कोर्स करने के बाद आप बहुत इजीली और बहुत ही इजी होने के साथ साथ थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग की जरूरत होती है कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए और साथ में मेन्यू uh, जो आप देखेंगे उसके ऊपर जो लिंक्स होते हैं जो हेल्पफुल लिंक्स होते हैं वो कौन कहाँ पे प्लेस होने चाहिए इजी हो यूज़र फ्रेंडली हो तो ये सब चीज़ें उस कोर्स में बताया जाता है जिसे हम वेब डिज़ाइनिंग कोर्स कहते हैं तो वो अगर आ, कोई इस प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उस कोर्स को कर सकता है आज के टाइम में बहुत ही ईजीली अवेलेबल है मार्केट में कोर्सेज कई लोग करा रहे हैं ऑनलाइन भी होते हैं और इसके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा नहीं इसके चार्जेस मैं रेगुलर भरने पड़ते हैं कि कितना टाइम अंतराल में हार्डली uh, दो तीन महीने का कोर्स होता है वेब डिज़ाइनिंग का और बहुत डीप में करना चाहते हैं बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करना चाहते हैं तो आपको शदवन ईयर का भी करना पड़ जाए और वही चार्जेस इसके अराउंड फाइव uh, थाउजेंड से लेकर फिफ्टीन ट्वेंटी तक जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द कोर्स कंटेंट कि आप कितना करना चाहेंगे कितने डेप्थ में उसको करना चाहेंगे अईाचा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया शाकर्ता हूँ हमारे श्रोता मित्रों को खास वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में या वेबसाइट क्रिएटिंग के बारे में इसके कोर्सेज़ के बारे में आपने जानकारी दी और मैं चाहूँगा कि अलग अलग जैसे कि हर एक व्यक्ति की अपनी एक हॉबी होती है कुछ गाना पसंद करते हैं कुछ डांस करना पसंद करते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपके हॉबीज़ क्या है किस तरह की बातें आपको अच्छी लगती हैं और क्या करना आप पसंद करते हैं जैसे कि शुरू में ही मैंने बताया था थोड़ा सा कलात्मक हूँ मैं तो मुझे गाना गाना पसंद है वैसे ईश्वर ने आवाज़ तो मुझे इतनी अच्छी नहीं दी है बट सुठ जाता है <laughs> और बचपन में कथक वगैरह भी मैंने सीखा था और आर्ट्स में भी काफ़ी शौक है मेरा तो ये सब मैं पसंद करती हूँ तो आप हमारे श्रोताओं को एक कोई गीत मोटिवेशनल सुनाइए अच्छा लगेगा मुझे ईश्वर अपने साथ है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 हाथ हाथ में उसके हाथ है। Thank you. <laughs> <laughs> बहुत ही प्यारा सा गीत है आपने सुना आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है तो आइए इसी गीत का हम आनंद उठाएंगे अभी आप सुनाए हैं रेडियो मत 90.4 नाइनटी सुनते रहो मुस्कुराते रहो <laughs>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 पहले भाग्य से ज्यादा बोलो किसने पाया है तेरा था जो तुझे मिला है कोई तो छीन ना पाया है जीवन प्रभु स्वात है फिर काहे फिक्र रात है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 के नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सब मिट जाते जिसके नाम से कितनों के ही बिगड़े काम तो बन जाते जिसकी याद से जन्म जन्म के कष्ट सभी मिट जाते सामने वो दिन रात है प्यार की बर सात है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 दरने की क्या बात है अपने साथ है है की क्या बात है। नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना कहीं कहीं ये गाना आपको ईश्वर के साथ जुड़ने का और मोटिवेशन देता है प्रेरणा देता है कि हमें अपने जीवन में कभी भी डरना नहीं है आगे बढ़ते रहना है बस ईश्वर का साथ लेकर उसके साथ कनेक्ट होकर हमें कार्य करना है तो आइए रिचा जी हमारे साथ हैं उनसे बातें हो रही हैं और ऋचा जी फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि जिस तरह से आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं और एज ए टीचर आपने काम किया है तो अपने समय में देश में वगैरह बहुत जगह आप घूमे होंगे पिकनिक के लिए भी बच्चों को ले गए होंगे <laughs> तो मैं चाहूंगा कि आपका टूरिज्म के बारे में कुछ बातें बताएं कहाँ कहाँ आपने घूमा है टूरिज्म के बारे में अगर मैं बताऊँ तो मुझे बहुत शौक रहा है थोड़ा है पर्यटन में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है हम लोग अक्सर ग्रुप्स के साथ और फैमिली फ्रेंड्स के साथ और कई बार अपने मंदिर के लोगों की तरफ से भी गए हुए हैं जयपुर राजस्थान देखा हुआ है और पूरा माउंट आबू देखा ही हुआ है मेनली थोड़ा सा जो आ, क्या कहते हैं उसको पूरा तत्व से रिलेटेड चीजें होती हैं जैसे किले पैलेसेस फोर्ट्स वगैरह वो सब ज्यादा पसंद आते हैं मुझको क्योंकि उनकी एक स्टोरी होती है और रियलिटी से जुड़े हुए होते हैं तो उनको समझना और उनके पीछे क्या स्टोरी है वो सब थोड़ा इंटरेस्ट क्रिएट करता है इसलिए थोड़ा राजस्थान साइड मुझे ज्यादा पसंद आता है क्योंकि यहाँ फोर्ट्स और पैलेसेस बहुत ज्यादा है और बहुत अच्छी राजा रानियों के किस्से भी सुनने को मिलते हैं जिससे एक इंटरेस्ट बना रहता है मेन यही एरिया है वैसे तो उत्तराचल देखा हुआ है और आ, हिल स्टेशंस में नैनीताल वगैरह बहुत अच्छी जगह है जहाँ पे काफ़ी सारी झीलें हैं और सातों झीलों को हमने विजिट किया हुआ है बहुत ही अच्छा आ, कुछ जो आपको बहुत ही पसंदीदा जो खिला आपने या इतिहास को जुड़ा हुआ याद आ रहा है तो उसके बारे में बताइए <laughs> जी बिल्कुल हाल फिलहाल में ही हम लोग जयपुर गए थे तो जयपुर का हवा महल मैंने देखा था और साथ में एक जगह मुझे बहुत पसंद है वो लखनऊ की भूल भूलैया <laughs> तो वो अपने आप मतलब में एक अलग ही क्रिएटिविटी है कि मतलब उसमें जिस तरह से गाइड ने हमें बताई थी चीजें तो बहुत ही मनोरंजक और एक नई चीज थी तो काफी याद में रह गया <laughs> इज किले तो जयपुर के बहुत अच्छे हैं जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आपको हवा महल बहुत अच्छा लगा और वहाँ की जो बातें हैं और कुछ यूनिक था जो आपको टच ही किया है तो आइए आगे बढ़ते हैं और हमारी जीवन में जैसे आ, पढ़ते समय या फिर हम कुछ किताबें पढ़ते हैं कुछ बुक्स पढ़ते हैं इतिहास के कुछ पन्नों को जब हम देखते हैं बहुत सारे हमारे मोटिवेटर्स हमें जो है याद आते हैं आपके जीवन में आप पढ़ते वक्त या फिर सुनते वक्त जिन से आपको प्रेरणा मिला हो ऐसे लोगों लोगों के के बारे बारे में में देखिए पढ़ते तो हम बहुत लोगों के बारे में हैं। okay. और कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ के भूल जाते हैं लेकिन हमारी डेली लाइफ में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हमारे सामने आते हैं जो बहुत मोटिवेशनल होते हैं शायद उनका नाम किसी भी किताब में नहीं होगा शायद हिस्ट्री में नहीं होगा लेकिन आ, उनका व्यक्तित्व एक छाप छोड़ जाता है तो वो अपने आप में मुझे लगता है मेरी लाइफ में ऐसे लोगों ने ज्यादा असर किया है हिस्ट्री में लोग हैं उनकी कुछ बातें हैं जो याद करने लायक हैं बट हम कभी उनसे मिले नहीं उनको पर्सनली जाना नहीं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम मिलते हैं और साथ में उनके जीवन को देख हम बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं और सोचते हैं कि क्यों नहीं हम भी इनकी तरह बने तो जो कहते हैं आंखों से आप देखते हैं और दिमाग से समझते हैं उस चीज का असर ज्यादा होता है मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जैसे कुछ शायद मेरी टीचर्स थी मेरी लाइफ में जिन जो मेरे को बहुत अफेक्ट करी उनकी बहुत अच्छी पर्सनालिटी के साथ उनका एक सोच ऐसी गहरी सोच थी जिसने बहुत असर किया और उन्होंने बहुत अच्छे मॉरल्स सिखाने की कोशिश करी जो मैंने अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करी है तो मैं अपनी कुछ एक टीचर हैं वो आशा मैम थी तो वो हमारी हिस्ट्री की क्लास लेती थी बट उनके आइडियल था मेरे लिए उसका अफेक्ट बहुत हुआ है जी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कई बार हम लोग हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कुछ बातें याद रह जाती हैं और कुछ भूल जाते हैं लेकिन जिन लोगों को हमने साथ में देखा है सामने उनके व्यक्तित्व को देखा है और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को हमें जब मिलता है तो हमें याद रह जाती है और मुझे लगता है कि हम सभी को पढ़ाई के समय में किसी भी टीचर को ज़रूर हम लोग याद कर ही लेते हैं क्योंकि सभी टीचर्स को तो नहीं याद करते लेकिन जो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं जिनकी बातें हमें पसंद आ जाती हैं या फिर उन, उनकी बातें या उनका पढ़ाने का जो है वो हमें याद रह जाती हैं तो बात ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोता मित्रों को भी आपको सुनकर कहीं ना कहीं उनको भी अपनी टीचिंग लाइफ की या टीचर्स की याद आ गई होगी तो बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया और मैं चाहूँगा कि स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में जब आप पढ़ाई करते हैं उसमें कोई इवेंट्स आपने की हो डांसिंग या फिर सिंगिंग जो आपकी कलात्मक रुचि रही है तो उसके बारे में बताइए जी बचपन में भी मैंने बहुत सारे डांस कॉम्पिटिशन्स और स्पीच कॉम्पिटिशन्स में भी पार्टिसिपेट किया था और लकली ईश्वर की कृपा से हमेशा आगे ही रही <laughs> तो थोड़ा ये होता है कि मोटिवेशन मिलता है अगर आप कुछ ट्राई कर रहे हैं और उसमें आपको प्राइज़ मिलता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है और आप आगे उसमें और कुछ करने की कोशिश करते हैं बेटर करने की कोशिश करते हैं स्पीचेज़ uh, मैंने काफ़ी दी हैं और टॉपिक्स पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे और uh, साथ में डांस वगैरह में तो मेरा शौक ही था जैसे मैंने बताया मैंने कथक सीखा हुआ है तो मैंने डांस um, वगैरह में भी काफ़ी पार्टिसिपेट किया था स्परिचुअली भी मैंने बहुत सारी झांकीो uh, वगैरह में जब मैं छोटी थी तो हमारी दीदी जो थी वो मुझे स्परिचुअल झाँकियों में बहुत ज़्यादा हाँ आगे बढ़ाती थी पार्टिसिपेट करवाती थी और ईश्वर के गाने गाना और स्पिरिचुअली थोड़ा मेरा इंक्लीमेशन शुरू से थोड़ा ज़्यादा था बचपन से ही तो पार्टिसिपेट मैंने बहुत चीज़ों में किया हुआ है डांस म्यूजिक सब में अच्छा कोई ऐसा पब्लिक परफॉर्मेंस जो आपको बहुत अच्छा लगा हो यादगार बना हो इवेंट्स में चाहे स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में जो आपको अभी भी याद है कि ये चीज़ बहुत ही यूनिक रही थी जैसे मैं ब्रह्मा कुमारीज़ को फॉलो करती हूँ तो शुरू से ही मैंने बताया कि स्पिरिचुअल साइट थोड़ा ज़्यादा था इंक्लिमेशन मुझे ज्ञान योग में इंटरेस्ट होने की वजह से मैंने कई बार जो हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ की तरफ से प्रदर्शनी लगती है वो मैंने समझाई हुई है तो एक बार हमारे बरेली जोन में यूपी एरिया में पड़ता है वहाँ पर बहुत बड़ा इवेंट उन्होंने रखा था प्रॉपर uh, काफ़ी बड़ी एग्ज़िबिशन थी तो उस एग्जिबिशन में uh, मैंने तीन चार घंटे तक कंटिन्यूसली एग्जीबिशन लोगों को एक्सप्लेन करी थी जिससे लोगों बहुत इंक्लाइंड थे इसकी तरफ और उनको काफ़ी अच्छे से इंटरेस्ट आया स्पिरिचुअल ज्ञान उन्हें समझ में आया कि क्या है लाइफ और आत्मा परमात्मा का क्या रोल है हमारे कर्मों का हमारी लाइफ में क्या रोल है तो बहुत ही अच्छा सा अनुभव था जिसे कहते हैं खुद को एक शांति मिलना एक सेवा करने पर जो एक खुशी से मिलती है शायद मैं को नहीं भूल पाऊंगी कभी और इसीलिए शायद सेवा की तरफ मैं और इंटरेस्टेड रहती हूँ कि जितनी सेवा हो सके जी ऋचा जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया स्पिरिचुअल एग्जिबिशन में आपने समझाया वो चीज़ें आपको बहुत अच्छी लगती है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जो आकर्षण है आपके अंदर है और इसीलिए आप सेवा करना पसंद करते हैं और सेवा में अपना टाइम भी व्यतीत करते हैं तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया है इजाज़त का और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक मैसेज के तौर पे हमारे सभी श्रोताओं को क्या बताना चाहेंगे मैसेज यही है जिंदगी बहुत छोटी है और जितनी भी है इसको खुल खुशी से जीना चाहिए ईश्वर को हमेशा साथ रखना चाहिए कहीं किसी छोटी छोटी बातों पे हताश नहीं होना चाहिए जब वो हमारे साथ है तो फिर क्या बात है <laughs> जाते जाते एक फिल्मी गीत जो आपको बहुत अच्छी लगता है उसको सुनाइए जी हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए गुलों की शोकिया जो भवरे आके लूट गए बदल रही है आज जिंदगी की शाम जरा इसी महान क्यों नवार <laughs> बहुत खूबसूरत गीत आपने सुना आशा अच्छा करता हूँ आप सभी को ये गीत भी पसंद आता है कहीं ना कहीं इसमें जो है एक मस्ती है एक प्यार है